श्री सदगुरुदेव भगवान की जय गुप्त ज्ञान गंगा यात्रा एक परिचय समर्थ महाप्रभु अवधूत परम हंस संत शिरोमणि श्री गुप्ता जी महाराज की दिव्य वाणी पर आधारित तीन दिवसीय प्रवचन माला सर्व सज्जनों को विदित होवे कि भगवान वेदव्यास व्यास याज्ञ वशिष्ठ और सुखदेव जी महाराज के समान ही प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य पात करुणा वरुणालय परमहंस अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व मालवा की भूमि पर मंसौर में सानंद विराजते रहे हैं तथा अनंत काल तक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 भारत की नहीं अपितु विश्व प्राण वैश्विक धरोहर भगवान वेद के प्रक्षार अपनी तपस्या के बल पर उस परम गोपनीय आत्म तत्व का प्रकाश किया जिस ज्ञान पर अवलंबित भारतवर्ष वर्ष युगो युगों तक विश्वगुरु कहलाता था अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज ने पूर्व काल के ऋषियों की तरह ही वेद संस्कृति वेद की अक्षुण ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित किया तथा मुमुक्षुओं के हितार्थ वेद भगवान के सारभूत तत्व को वेद के वास्तविक उद्देश्य को अपनी अनुभवगम्य वाणी में मोक्ष की इच्छा रखने वाले सच्चे जिज्ञासुओं के हितार्थ गद्य और पद्य रूप में साहित्य रचना की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 आप ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी उर्दू फारसी भाषा तथा क्षेत्रीय बोली के भी कई शब्दों का प्रयोग अपने पद्यात्मक साहित्य में किया है ऐसे दिव्य एवं गुप्त ज्ञान भंडार को त्रिदिवसीय गुप्त ज्ञान गंगा यात्रा द्वारा प्रवचन शैली के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना ही इस आयोजन का परम लक्ष्य है अवधूत समर्थ श्री गुप्तानंद जी महाराज की अनुभव गम्य वाणी का पुनः प्रचार प्रसार हो तथा अध्यात्म जगत से जुड़े सज्जनों को एक निश्चित साधना मार्ग मिले इस प्रबल भावना के निमित्त सदगुरुदेव गुप्त भगवान की अभिप्रेरणा ही काम कर रही है ऐसे दिव्य महापुरुषों की वाणी का बारंबार श्रवण करना और मनन करना ही इस मनुष्य तन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए इस परम पावन उद्देश्य को हृदय रखते हुए गुप्त ज्ञान गंगा यात्रा का आरंभ श्री गोविंद जी महाराज उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा सन 2011 में मंदसौर क्षेत्र से किया गया है गुप्त भगवान की अनन्न कृपा से यह यात्रा और भी आगे बढ़ेगी आप सभी सज्जनों से इस यात्रा को गति देने हेतु सहयोग अपेक्षित है चौदह रत्न गुप्त सागर ग्रंथ की उत्पत्ति और प्रकाश में आने की एक सत्य घटना सुनने में आई है जो इस प्रकार है पर स्वरूप महाविरक्त महाअवधूत ब्रह्मलीन श्री एक श्री गुप्तानंद जी महाराज मालवा प्रांत के मंसूर नगर में जिस स्थान पर पिछले दिनों विराजते रहे वह पवित्र स्थान नदी के किनारे बनी हुई शमशान की तिदरी आज भी विद्यमान है बहुधा चातुर्मा के दिनों में नदी में बाढ़ आने पर वह तिदरी जलमग्न हो जाया करती है अस्तु प्रस्तुत ग्रंथ पूर्ण हो जाने पर एक बार एकाएक बहुत ही प्रबल बाढ़ आ गई श्री गुप्तानंद जी महाराज उस पुस्तक को एक तख्ते के साथ छोड़कर तिदरी से निकल आए इतने में लोगों के देखते देखते उस तख्ते सहित वह पुस्तक जल के प्रवाह में प्रवाहित हो गई लोगों को इसका बहुत ही दुख हुआ क्योंकि सच्चे महापुरुष प्रथम तो किसी से बोलते ही नहीं है और फिर बोलते हैं तो उनके मुख से निकली वाणी वेदार्थ को ही प्रकट करने वाली होती है तद महाराज के मुख से निकली वाणी को को समीपस्थ अधिकारी पुरुष पुरुष नोट कर लिया करते थे। वह सारा भंडार इस प्रकार नष्ट होते देख किस पुरुष को दुख न होता? अस्तु कुछ दिनों बाद वह तक्ता जो नदी तटवर्ती दस बारह मील पर स्थित गांव में पड़ा मिल गया परंतु बंधन सहित वह ग्रंथ नहीं मिला छह मास के पश्चात एक दिन नदी के किनारे किनारे घूमते हुए पांच-छह आगे जाकर एक स्थान पर श्री महाराज ने अपनी साथी पुरुषों से भूमि खोदने को कहा। चार पांच हाथ खोदने पर यह महाग्रंथ अपनी असली दशा में निकल आया जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति को साच्चर्य अपार हर्ष हुआ अनंतर सभी जिज्ञासु भक्तों के अत्यधिक साग्रह प्रार्थना करने पर कई वर्ष पश्चात श्री अवधूत जी महाराज ने इसे चपवाने की आज्ञा दी और यह ग्रंथ प्रकाश में आया